युवकों के प्रति वेदांत का उद्देश्य स्वभावतः यहाँ वही कठिन और उद्विग्न करने वाला जाति भेद तथा समाज सुधार का सवाल आउपस्थित होता है जो कई सदियों से सर्वसाधारण के मन में उठता आ रहा है मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल जाति का भेद मिटाने वाला अथवा समाज सुधारक मात्र नहीं हूँ सीधे अर्थ में जाति या समाज सुधार से मेरा कुछ मतलब नहीं है तुम चाहे जिस जाति या समाज के क्यों न हो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं पर तुम किसी और जाति वाली को घृणा के दृष्टि से क्यों देखो मैं केवल प्रेम और मात्र प्रेम की शिक्षा देता हूँ और मेरा यह कहना विश्वात्मा की सर्वव्यापकता और समता रूपी वेदांत के सिद्धांत पर आधारित है प्रायः पिछले एक वर्ष से हमारे देश में समाज सुधारकों और उनके तरह तरह के समाज सुधार संबंधी प्रस्तावों की बाढ़ आ गई है व्यक्तिगत रूप से इन समाज सुधारकों में मुझे कोई दोष नहीं मिलता अधिकांश अच्छे व्यक्ति और सदुद्देश्य वाले हैं और किसी किसी विषय में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। परंतु इनके साथ ही साथ यह भी बहुत ही निश्चित और प्रामाणिक बात है कि सामाजिक सुधारों के इन सौ वर्षों में